परमात्मा भी जाना हुआ जा, होना चाहिए जिस दिन परमात्मा जाना हुआ होता है उस दिन यह संसार फीका पड़ जाता माया हो जाता है सपना हो जाता है अनुभव ही संपत्ति बनती है थोथे विश्वास नहीं तो मैं इस कहावत में थोड़ा फर्क करता हूं मैं कहता हूं जानिए तो देव नहीं तो पत्थर लेकिन जानने के लिए बड़ी यात्रा करनी आवश्यक है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 एक बार तो तुम्हें अपना भेगमंगापन देखना पड़ेगा अपना ज्ञान अपना अंधेरा अपना अंधापन अपनी नकारात्मक स्थिति अपनी नास्तिकता को झेलना पड़ेगा यह नास्तिक का, नास्तिकता का कांटा तुम्हारे प्राणों में चुभे इसकी पीड़ा अनुभव हो, यह जरूरी तुमने उपाय कर लिए हैं और तुम झूठे आस्तिक बन गए हो और भीतर छिपा नास्तिक बैठा है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 फिर धन से मैं ध्यान भी करूंगा मंदिर भी बनवा दूंगा पुरोहित रख दूंगा मंदिर में पूजा करेगा धार्मिक कृत्य करूंगा इस धन से हालांकि मानता ध्यान में हूं तुम जो करते हो उससे ही पता चलता है कि तुम्हारी असली श्रद्धा कहां है तुम जो कहते हो उससे कुछ पता नहीं चलता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 हिंदू भी धन के पीछे दौड़ा जा रहा है मुसलमान भी धन के पीछे दौड़ा, जैन भी दौड़ रहा है बौद्ध भी दौड़ रहा है और ये कहते हैं हमें बड़ा मतभेद है हमारे विश्वास बड़े अलग अलग और चारों बाजार में दौड़े जा रहे हैं इनके कृत्य को देखो और तुम पाओगे इन सब का धन ही धर्म है मंदिर मस्जिद से क्या फर्क पड़ता है कुरान बाइबल से क्या फर्क पड़ता है असलियत तो इनकी जिंदगी है इनकी जिंदगी की कहानी को परखो इन सबका एक ही धर्म है धन इनका धर्म है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 प्रलोभित हो स्वर्गों से मगर कप रहे हो तुम्हारे भीतर महाकंपन चल रहा है ये भयभीत घुटने जो नमाजों में झुके ये भयभीत सिर यु गुलामों के सिर जो मंदिर की मूर्तियों के सामने रखे ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा अकल्याण है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 आग जलाती आग से भयभीत होना स्वाभाविक है इसको सिखाना नहीं पड़ता तुम अपने बच्चे को ये थोड़ी सिखाते हो कि आग से डरो तुम बच्चे को इतना ही सिखाते हो कि आग जलाती है अगर जलना हो तो आग के पास चले जाओ न जलना हो तो पास मत जाओ ये जीवन की सहज प्रक्रिया है अब एक साढ़ ले के तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है तुम ये नहीं कहता कि तुम निर्भय होके वहां खड़े रहो कि बस का ड्राइवर हार्न बजाया जा रहा है, मैं तुमसे नहीं कहता तुम बीच सड़क पर खड़े होके ध्यान करो सुनो ही मत क्योंकि तुम भयभीत नहीं हो ये मुड़ता हो जाएगी जहां जीवन के तथ्य घातक है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 मगर दुख तुम तभी देने से रुकोग जब प्रेम बढ़े नहीं तो कैसे दुख देने से रुकोग बुद्ध ने कहा करुणा फैलाओ करुणा को जीसस ने कहा प्रेम जिस जैसे, जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए वैसे वैसे तुम्हारा और परमात्मा के बीच का फासला कम होता चला जाता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 और मूँछों पे शहद लगी इसलिए मिलने वाली तो है नहीं ऐसी तो शहद लगी है मूँछों पर संसार ऐसी ही शहद का नाम है जो तुम्हारी मूँछों पे लगी तुम भागते फिरते हो गंध आती चली जाती तुम भागते फिरते हो अब तुम्हारी मूँछ तुमसे आगे छलांग लगा जाती मिलना कभी नहीं होता गंध आती रहती गंध आती रहती मिलना कभी नहीं होता इसलिए तो ज्ञानियों ने इसे माया कहा मिलती है मिलती है अब मिली, अब मिली मिलती कभी नहीं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 हद का प्रेम उसे खींचने लगा वो भागने लगा पास ही है गंध इतने करीब से आ रही और मुछे आगे सरकने लगी और उसकी पूछ में बंधा हुआ रेशम का धागा मीनार पर चढ़ने लगा थोड़ी देर में वो मीनार पर पहुंच गया पति ने उसको आते देखा फिर उसकी पूछ में बंधे हुए पतले धागे को देखा समझ गया फकीर ने सूत्र दे दिए धागे को धीरे धीरे खींचा धागे में फिर एक दूसरी मोटा धागा बंधा आया फिर मोटे धागे में एक सुतली बंधी आई फिर सुतली में एक मोटी रस्सी बंधी आई और फिर उस रस्सी के सहारे वजीर मीनार से उतर के भाग गया मुक्त हो गया ऐसा ही है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 तो प्रेम के इस छोटे से धागे को पकड़िए सिरहान के बाप ने कहा कि मैंने तो ईश्वर का भय सिखाया था वही चूक हो गई तुम्हें भी भय सिखाया गया है और भय के आधार पर विश्वास सिखाया गया है तुम्हें पहले भयभीत किया जाता है फिर जब तुम भयभीत हो जाते हो तुम पूछते हो कोई सहारा चाहिए तब तुम्हें ईश्वर की धारणा पकड़ा दी जाती कि ये ईश्वर रहे इनको पकड़े रखो जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना जब भय आए तो ईश्वर को याद करना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 इस सत्य को खोजो मेरी बात मान मत लेना कि मान लिया कि चलो आप कहते हैं तो चलो नहीं मगर इससे कुछ भी ना होगा तुम बने ही रहोगे मेरी बात को तो सिर्फ एक प्रेरणा समझो एक चुनौती कि, कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि तुम नहीं हो तो मैं देखूं तो जांच पड़ताल तो करूं हूं या नहीं ये बात सच है या झूठ मेरी बात तो भरोसा मत कर लेना ना विश्वास कर लेना इसको परीक्षण की कसौटी पर कसना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 शरीर रक्षक कोई नहीं अकेले आना बिल्कुल मैं तीन बजे प्रतीक्षा करूंगा और जब आओ तो ख्याल रखना अपने इस मै को ले आना क्योंकि मैं शांति कर दूंगा इसे वो घबराया कि आदमी पागल है जब मैं आऊंगा तो मैं तो आ ही जाऊंगा ये कह रहा साथ ले आना फिर बुद्धिधर्म की आंखें और बोध का ढंग कहने का और अकेले में तीन बजे रात बुलाना और इस आदमी के बाद हजारों अफवाहें आ रही थीं और इस आदमी के संबंध संबंधन मालूम कैसी कैसी किम्बंतियां प्रचलित हो रही थीं यह बड़ा खतरनाक है एक शिष्य से इसने जब तक उसने अपना हाथ काट के इसको ना दिया तब तक उसका शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया है और यह आदमी कुछ अजीब है और खतरनाक है और रात आधे ने भी तीन बजे आना और यह भी कहता है कि शांत कर ही दूंगा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 और इसके बाबत कहानियां ऐसी हैं कि कौन जाने ये व्यवहार कैसा करे और एकांत एक में जाना मगर फिर सो भी न सका रुक भी न सका जाना कठिन था तो भी गया ऐसी प्रबल आकांक्षा खींच ले गई पहुंच गया तीन बजे रात बोधिधर्म बैठा था अपना डंडा लिए दिया जलाए गांव के बाहर एक मंदिर में ठहरा था उसने कहा तो आ गए मैं ले आए कि नहीं सम्राट का आप भी क्या बातें करते हैं। जब मैं आ गया तो अब और मैं को कहां, मैं, मैं कहा छोड़ के भी कैसे आ सकता हूं यह बात आप दोबारा दोबारा क्यों कहते हैं कि मैं को ले आया है? नहीं बोधी धर्म ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं कि मैं को लाओगे तो ही मैं शांत कर सकूंगा नहीं तुम घर रखाओ और तुम अकेले आ जाओ तो शांत किसको करूंगा अच्छा बैठ जाओ आंख बंद कर लो और खोजो कि ये मैं कहा है और जैसी मिल जाए पकड़ लेना झपट के वहीं पकड़ लेना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 थोड़े शरीर का रस देख लेने के अभी तो ये दिन थोड़े सौंदर्य में रमने के अभी तो गीत और नाच अभी यहां कहां ध्यान लगाए बैठे मन यह कह रहा है कि पहले संसार से तो मुक्त हो लो बहुत लोग कच्चे ही पक जाना चाहते हैं यही अड़चन है कच्चे ही पकने की कोशिश की सड़ जाओगे पकोगे नहीं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 पलटूदास पलटे जब उन्होंने जान लिया होगा वह प्रज्ञा पलटना चाहती भी नहीं जाने पलटू पलटे संसार के अनुभव से देख लिया आसार कानों से नहीं सुना आंखों से देख लिया आसार अनुभव से देख लिया कुछ सार नहीं जिस दिन यह पकान आ गई यह परिपक्वता तो आ गई उस दिन लौट पड़े फिर लौट के नहीं देखा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 जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो जानो मत और जानने में मुक्ति छिपी है तो प्रज्ञा से मैं ये कहना चाहूंगा कि तेरी वृत्ति बड़ी दमित है तू तो पुराने ढर्रे की धार्मिक रुग्ण ढर्रे की धार्मिक है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 वासनाएं उठेंगी इतना ही वासनाएं कह रहे हैं कि पहले हमें पूरा तो करो वो अपनी मांग मांग रही वो कहती पहले हमारा भी देना तो चुकाओ हमारा ऋण तो पूरा करो ऋण पूरा करके फिर चले जाना ठीक ऋण नहीं चुका है और ख्याल रखना जो व्यक्ति वासनाओं से गुजर के वासनाओं से मुक्त होता उसके जीवन में एक समृद्धि होती और जो व्यक्ति वासनाओं से किसी तरह से बचकर निकलना चाहता उसके जीवन में एक होती डर होता डर तो रहेगा ही फिर क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहेगा कि फिर कोई वासना ना पकड़ ले बुद्ध को ज्योतिष ने बुद्ध के पिता को कहा था जन्म पर कि ये व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट बुद्ध के पिता डर गए और उन्होंने कहा कि कुछ रास्ता बताओ कि ये सन्यासी ना हो पाए पंडित थे पुराने ढर्रे के पंडित रहे होंगे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 उसी कारण संस्त हुए नहीं तो नहीं होते अगर साधारण जीवन में गुजरे होते तो शायद ना हो पाते शायद और दो चार जन्म लगते मगर इतना घना सुख मिला और सुख ना मिला सुंदरतम स्त्रियां मिली और कुछ सौंदर्य का अनुभव ना हुआ जल्दी ही ऊब गए वासना से गुजर गए तेजी से गुजर गए कुछ और रहा ना वासना में सब देख लिया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 सीढ़ियों ने किसी को कभी पकड़ा हो ऐसा मैंने सुना नहीं तो सीढ़ियों से क्या घबड़ाना रख लो पैर चढ़ जाओ गुजर जाओ मंदिर में पहुंच जाओगे वासना की सीढ़ियों से चढ़ के ही कोई प्रार्थना तक पहुंचता है और विचार किस सीढ़ियों से चढ़ के ही कोई निर्विचार तक पहुंचता है और संसार परमात्मा तक जाने का आयोजन चुनौती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 सब दुखी दुख है मगर ये तो अंततः पाया जाता है ये पहली घड़ी नहीं जिंदगी में ख्याल रखो जिंदगी कुछ ऐसी नहीं है कुंजी की किताब नहीं है गणित की किताब नहीं जिसमें सामने प्रश्न लिखे होते हो उल्टा के देखो तो पीछे उत्तर लिखे होते छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर लेते हैं जल्दी से देख लिया उत्तर अब उत्तर भी मालूम प्रश्न भी मालूम अगर बीच की विधि मालूम नहीं अब बड़ी झंझट में पड़े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 अपना भोजन खुद ही बना के करेंगे क्योंकि दूसरे के छुए भोजन में कहीं कुछ अशुद्धि हो जाए मगर भोजन शरीर में जाता है शरीर के पार नहीं जाता कुछ लोग हैं जो मन में उलझे उनकी झंझट यही कि वासना से कैसे छूटें विचार से कैसे छूटें वृत्ति से कैसे छूटें क्योंकि पतंजलि तो कह गए चित्तवृत्ति निरोध तो योग होगा तो यह चित्तवृत्ति का निरोध कैसे हो?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 जीवन में क्षुद्रताओं से विराटताओं को मत लड़वाना लठ के सितार से मत जूझ जाना नहीं तो लठ जीतेगा सितार हार जाएगा और इसका यह मतलब नहीं है कि सितार कमजोर है इसका इतना ही मतलब सितार है सितार श्रेष्ठ है ऊंचा है सूक्ष्म है सूक्ष्म के सामने स्थूल को मत लड़ाना और यही लोग कर रहे हैं स्थूल को लड़ा रहे हैं सूक्ष्म से ध्यान को लड़ा रहे वासना से वासना पत्थर जैसी ध्यान फूल जैसा इसमें बार बार ध्यान ही हारेगा इसे खूब गांठ बांध के रख लो कभी परमात्मा को संसार से मत लड़ाना नहीं तो संसार जीतेगा और परमात्मा हारेगा और इसमें परमात्मा का कोई कसूर नहीं तुमने परमात्मा को संसार से लड़ाया यही भूल हो गई परमात्मा परम है अति सूक्ष्म सुवास है संगीत है सौंदर्य है संसार की स्थूलता से लड़ाओगे खंड खंड हो जाएगा टूट जाएगा बिखर जाएगा परमात्मा को लड़के पाया ही नहीं जाता ध्यान भी लड़के नहीं पाया जाता समझ पूर्वक तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि जब वासना उठे तो चेष्टा करके ध्यान मत लगाओ जब वासना उठे तो वासना को समझो क्या वासना का संदेश है क्या तुम्हारा मन तुमसे कहना चाहता है क्या मन तुम्हें बताना चाहता है कहां ले जाना चाहता है सुनो इसकी तुम्हारा मन है तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा यह फरियाद भी करे तो कहां करे आखिर इसकी भी इच्छाएं यह तुमसे ना कहेगा तो किससे कहेगा इसे प्यास लगी है और तुम अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो इसे भूख लगी है और तुम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो इसकी भी सुनो कुछ बड़ी कठिन बातें नहीं मांग रहा है प्यास है भूख है काम है प्रेम है छोटी छोटी बातें इसे दो और जागरूक रहो और देखते रहो कि इसको इतना भोजन देते हैं फिर भी ये तृप्त तो होता है या नहीं इसे इतना प्रेम का अवसर मिलता है फिर भी प्रेम से इसको रस आता है या नहीं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 मैं केवल माध्यम हो जाता हूं मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूं यह कोई व्याख्याएं नहीं है यह कोई भाष्य नहीं हो रहे हैं मैं फिर एक मौका देता हूं कि पलटू दास फिर से गालो फिर से कह लो बहुत दिन हो गए लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी बहुत दिन हो गए लोग तुम्हें भूल ही गए फिर से जी लो मेरे बहने मेरे निमित्त फिर से लोगों से बात कर लो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 जैनों ने गीता पर टीका नहीं लिखी क्यों लिखे हिंदुओं ने महावीर के वचनों पर भाष्य नहीं किया उल्लेख ही नहीं किया महावीर का वचनों पर भाष्य तो अलग हिंदुओं ने धम्म पर नजर नहीं डाली नहीं मुसलमानों ने वेद की चिंता की नहीं ही ईसाई कुरान पर बोलते हैं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 परंपरा में आए संतों पर बोलता रहूं तो धीरे धीरे मैं तुम्हारी बौद्धिक धारणा को निर्णित कर दूंगा एक आंगन बना दूंगा तब तुम भी अगर मुझे सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते रहे तो बौद्ध हो जाओगे अगर मैं मुसलमान फकीरों पर ही बोलता रहूं तो सुनते सुनते सुनते सुनते तुम अगर मेरे साथ बंध गए तो मुसलमान हो जाओगे आज मुसलमान पे बोलता हूं कल हिंदू पे बोलता हूं परसों बौद्ध पर बोलता हूं मैं तुम्हें भी टिकने नहीं देना चाहता कहीं भी नहीं टिकने देना चाहता इसके पहले कि तुम टिकने का इंजाम करते हो खूंटी इत्यादि गाड़ने लगते हो कि तंबू चढ़ा दें और अब सो जाए मैं कहता हूं बस उठो सुबह हो गई चलना तुम नाराज भी होते हो कई बार कि जरा आराम तो कर लेने दें बात जच रही थी आपने ही जचा दी थी कि यह जगह बड़ी सुंदर है, यहां विश्राम करो आपकी ही बात मान के पहले तो आपकी बात मानने में झंझट थी किसी तरह मान के खूंटी इत्यादि गाड़ के मैदान साफ करके बिस्तर इत्यादि लगा ही रहे थे चूल्हा इत्यादि चढ़ा ही रहे थे चलने का वक्त आ गया कारण गिरे हमारा सुन में अनहद में विश्राम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 तुम जल्दी में हो बहुत तुम बड़ी जल्दी करते हो तुम एक बात पकड़ते हो कहते हो बस ठीक आ गया घर जैसे ही मुझे लगा कि आ गया घर तुम्हें पकड़ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ने में लग जाता हूं तो कभी बुद्धि की बात करता हूं और कभी बुद्धि अतीत कभी अटपटी बातें कभी तर्क की और कभी अतर्क की तुम्हें कहीं रोकने नहीं देना है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 तलैया बनना चाहते हो और मैं चाहता हूं कि तुम सरिता बनो बस यही मेरे और तुम्हारे बीच संघर्ष है तुम कहते हो जल्दी से हमें बता दें कि ये जगह ठीक आ गया ठीक स्थान हम एक तलैया बन जाए और मजे से रहें फिर हमें सताओ मत अब फिर ये कहो मत कि अब आगे बढ़ो चलते ही चलो चलते ही चलो मैं चाहता हूँ तुम सरिता बनो क्योंकि सरिता तुम बनो तो ही सागर मिले तलैयों को कहीं सागर मिलता है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 मैं तुम्हें ले चला हूं पूरी गंगा की यात्रा पर एक घाट आता तुम कहते हो बड़ा प्यारा घाट आ गया मैं उस घाट की खूब प्रशंसा भी करता हूं तुम कहने लगते हो तो अपन नाव बांध दे अब उतर जाए अब आ गई काशी मैं कहता हूं अभी रुको अभी कहा घाट प्यारा है मगर रुकना नहीं इस घाट का आनंद ले लो जितनी देर गुजरते हो इस घाट पर से अहो भाव से गुजरो प्यारा घाट मगर पहुंचना है शून्य में पहुंचना है अनहद में गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम अजित नहीं